विदापूर यो वे वे वै वेदां प्रुणति तस्म संहत्मु प्रकाशम मु शरण प्रपदे गो शांति शाति शा शं शचार्यवं बादरायनम पुनः वंदे भगवीशरो गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने योद्या दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अंधेरे में दिखता है आप लोगों को यहाँ तो प्रकाश है उधर दिखता है जो लाइट जब बिजली चली गई उसको तो जला भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तत्वबोध में ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप से बताए गए तत्व विवेक का लक्षण करते समय भगवान भाष्यकार ने ये बताया था कि आत्मा ही सत्य है आत्मातिरिक्त सब मिथ्या है इस निश्चय अनुकूल विचार का नाम है तत्व विवेक यह तत्विवेक है साधन ब्रह्म ज्ञान है उसका साध्य तत्व विवेक के लक्षण में एक आत्मा शब्द आया तो आत्मा पदार्थ का लक्षण पूछा गया कि कह आत्मा उसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जो स्थल कारण शरीरों से व्यतिरिक्त हैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं, पंच पोषातीत है ऐसे सच्चिदानंद को आत्मा कहा जाता है आत्मा पदार्थ है सच सच्चिदानंद कैसा सच्चिदानंद तो जो तीनों शरीरों से पृथक हैं, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा हैं और पंचपोषातीत है उसे कहा गया ऐसे सच्चिदानंद को यानी निरुपाधिक सच्चिदानंद को कहा गया आत्मा और तो सोपाधिक सच्चिदानंद भी आत्मा है लेकिन वह आत्मा है सोपाधिक आत्मा के अलग अलग तीन अवस्थाओं में अभिमान करने से तीन नाम आ जाते हैं विश्व तेजस प्राज्य विश्व के अभिमान का विषय कौन कौन है प्रत्येक के अभिमान के विषय दो दो हैं तो विश्व के अभिमान का विषय कौन है एक है अहमास्पद और एक है ममास्पद यानी ममा तो अहम अभिमान का विषय मम अभिमान का विषय तो विश्व के अहम अभिमान का विषय कौन बनेंगे स्थूल शरीर और मामा विमान का विषय बनेगी जागृत अवस्था पीछे वाला डिलीट करते जाना नया नया रिकॉर्ड करना होता है ना मन में इसलिए पीछे वाला जो होगा वो डिलीट किए बिना ये, ये रिकॉर्ड होगा नया नया संस्कार नहीं बने इसलिए पीछे वाला भूलना है ये को तो डिलीट करना है इसी को डिलीट करना चाहिए ये तो अभी कल दो चार दो, दो तीन दिन पहले हुआ है ना और तेजस का अभिमान विषय कौन है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में भी मुख्य रूप से उद्भूत संस्कारों से संस्कारित मन और ये जो स्वप्नावस्था ये उसके अहम ममा अभिमान के विषय हैं और प्राग्ञ के कारण शरीर जो अज्ञान है द्वैत का अज्ञान और सुख ये है अभिमान का विषय प्राग्य के और जो सच्चिदानंद स्वरूपात्मा है वह अभिमान का उसके अभिमान का विषय क्या होगा तो अभिमान भी नहीं है वहाँ पर अभिमान का विषय भी नहीं है केवल सच्चिदानंद सच्चिदानंद मान, ही है अभिमान अभिमानी तथा अभिमानास्पद एक जो त्रिपुटी है ये कहाँ होगी द्वैत में उपाधि होने पर तो यहाँ पर जो निरुपाधिक आत्म तत्व है सच्चिदानंद वहाँ कोई उपाधि नहीं है उपाधि न होने से माना जाएगा कि वहाँ न अहम अभिमान है, यानी अहंकार भी नहीं है अहंकारास्पद भी दूसरा कोई नहीं है और आपका आ, वो केवल स्वच्छिदानंद है वो स्वयं प्रकाश है इसलिए वह किसी के अभिमान का विषय नहीं बनेगा अभिमान एक अंतकरण चतुष्टय में से वृत्ति विशेष है ना अहंकार कहो अभिमान कहो ये होता है अनात्मा को आलंबन करने वाली अंतकरण करन की अहम वृत्ति का नाम अहंकार है जो आत्मा नहीं है अनात्मा है ऐसे अनात्मा को अपना आस्पद कहो आलम्बन कहो करने वाली जो अंतकरण की अहम वृत्ति उसे कहा जाएगा अहंकार अहम आहं अभिमान अहंकार आहं अहम अभिमान।, आहं अभिमान और जब अहम अभिमान हो जाता है अहंकार हो जाता है तो अहंकार अहंकारास्पद संबंधी जो है उसमें हो जाता है ममाभिमान यह मेरा है ऐसे जिस वस्तु को कहा जाता है वह वस्तु होगी मम अभिमान का आस्पद विषय और मैं मनुष्य हूँ इत्यादि में अन्नमय कोशाजी हो गए अहम अभिमान के विषय इस प्रकार ये अनात्मा पदार्थ का दो प्रकार से भान होता है एक तो अहम तो रूप से अहमास्पदत्व अनुरूपेण और एक ईदमास्पदत्व अनुरूपण तो इसमें से जो अहम अभिमान का विषय हो या मम अभिमान का विषय हो उसे कहा जाएगा आत्मा की आत्मातिरिक्त तदतिरिक्त वो सब मिथ्या हैं वो अहम अभिमानास्पद शरीर प्रय हो या पंचकोष कहो वो भी अनात्मा हैं आत्मातिरिक्त हैं वो मिथ्या हैं और मम ममास्पद फिर ये जो पंचकोष संबंधी जो जो है वो हो जाएगा ममास्पद वो भी आत्मा होने से मिथ्या है और फिर सत्य जो आत्मस्वरूप है वास्तविक आत्म पदार्थ मुख्य आत्म पदार्थ तीन आत्माएं बताई थी ना नीन तो आत्म पदार्थ कौन कौन आत्मा, मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा मुख्य आत्मा कौन है तो सच्चिदानंद केवल सच्चिदानंद को मुख्य आत्मा कहा जाएगा तो ये जो मुख्य आत्मा है सच्चिदानंद वो सत्य है त्रिकाला बाधित है यानी तीनों कालों में अबाधित है उसके मिथ्यात्म का निश्चय नहीं होता और अनात्मा के मिथ्यात्व का निश्चय होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान से और वो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तत्व तो विवेक से इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान द्वारा तत्व तो विवेक आत्मा ही सत्य है तद अतिरिक्त तो सब मिथ्या है इस निश्चय का कारण बन जाता है साक्षात कारण तो हो जाएगा ब्रह्मज्ञान और परम्पराया ब्रह्मज्ञान द्वारा कारण बनेगा तत्व तो तो इस निश्चय का तो आत्मा पदार्थ को बताते समय ये कहा गया कि ये आमास्वत तथा इदमास्वत से अतिरिक्त हैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है तो उसमें सच्चिदानंद के तीन विशेषण बताए गए थे एक तो तीनों शरीरों से, से व्यतिरिक्त दूसरा अवस्थात्रय साक्षी और तीसरा पंचकोषातीत तो दो विशेषणों का स्पष्टीकरण हो गया है शरीर त्रय कौन है उसमें स्थूल शरीर का लक्षण सूक्ष्म शरीर का लक्षण कारण शरीर का लक्षण आदि बता करके इन तीनों शरीरों से जो व्यतिरिक्त होगा वो सच्चिदानंद आत्मा है ये अर्थ निकलेगा ऐसे तीनों अवस्थाएं भी बताई गई बाह्य इंद्रियों से शब्द आदि स्थूल विषयों के ग्रहण का नाम है जागृत अवस्था और उसमें अभिमान करने वाला विश्व जो मन से ही वासनामय जगत का ग्रहण करने वाला वो है तेजस स्वप्न में मन से ही मनोमय कहो या वासनामय जगत कहो गृहित होता है वो है तेजस जिसको गृह हो रहा है वो है तेजस ग्रहण करता ग्राह्य है वासना में जगत और ग्रहण हो रहा है मन से ही बाह्य इंद्रियों से नहीं और वो मन भी कैसा तो जाग्रत अवस्था अवस्थाकालीन अनुभव से अहित जो वासनाएँ कहो या संस्कार कहो उन संस्कारों को माध्यम बना करके मन स्वप्न जगत का ग्रहिता बन जाता है उसका ज्ञान होता है स्वप्न जगत का और प्राद्य में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सुख से सोया हूँ ये अनुभव करने वाला माना जाता है प्राज्य उसके अहंता का आलंबन है कारण शरीर अब पंच कोशा तो ये जो विशेषण है इस विशेषण का निरूपण करने के लिए पहले पूछा गया कि के पंचकोशा के, के का मतलब हाँ किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन बनता है के कह कौ के तो के यानि कौन से हैं कौन तो पंचकोश पंचकोश कौन है उनका क्या नाम है तो नाम मात्र से परिचय देने वाले ग्रंथ को क्या कहा जाता है उद्देश्य ग्रंथ उद्देश्य है यहाँ पर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय चेति, पंच कोशा ये जो वाक्य हैं इसे माना जाएगा उद्देश्य ग्रंथ नाम मात्र से पांच कोषों को बता दिया और एक एक का लक्षण पूछा जा रहा है तो अन्नमय का लक्षण पूछ पूछा गया कि अन्नमय कह इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि जो अन्न रस से उत्पन्न हुआ अन्न रस से ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाता है उसे कहा गया अन्नमय कोष ये अन्नमय कोष का लक्षण तीन शरीरों में से जिस शरीर में घटेगा उसे कहा जाएगा अन्न में कोश। स्थूल शरीर में घटता है स्थूल शरीर अन्न रस शब्दिक भूत सूक्ष्मों से उत्पन्न होता है और वर्तमान में खाए हुए अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम अंश बना उससे अभिवृद्धि को प्राप्त करता है स्थूल शरीर ही और जब दहा संस्कार आदि होते हैं तो राख आदि करके के अन्नरूप जो पृथ्वी है उसी में विलीन हो जाता है तो स्थूल शरीर में अन्नमय कोष का लक्षण समन्वित होने के कारण स्थूल शरीर को कहा जाएगा अन्नमय कोष कोष कौन है स्थूल से अब बाकी चार कोष बचे हैं उसमें से प्राणमय कोष के लक्षण की जिज्ञासा करने वाले जिज्ञासु ने पूछा कि प्राणमय प्राणमय कौन है अर्थात प्राणमय कोष का क्या लक्षण है तो प्राणमय कोष का लक्षण बताते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि प्राणादि पंच वायवो वागादि इंद्रिय वाघादीन्द्रिय पंच पंचे मिलवा प्राणमय कोश तो तीन शरीर हैं इनमें से जो सूक्ष्म शरीर हैं इसके अंदर तीन कोष बताए जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर कितने कोष हैं तीन पहला है प्राणमय कोष दूसरा है मनोमय कोष तीसरा है विज्ञानमय कोष और स्थूल शरीर एक कोष है अन्नमय ऐसे चार कोष हो जाएंगे और पांचवा कारण शरीर में बताया जाएगा तो प्राणमय कोष सूक्ष्म शरीर अंत पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर को कहा जाएगा या सूक्ष्म शरीर अंत पाती जो सत्रह तत्व है सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्रह तत्व कौन कौन है हाँ तो प्राण पंचक ज्ञान इंद्रिय पंचक कर्म इंद्रिय पंचक ये पंद्रह तीन पंचक में पंद्रह होंगे ना और अंतकरण में दो मन बुद्धि ये हो गए सूक्ष्म शरीर अंतपाती सत्रह तत्व इनका समूह है सूक्ष्म शरीर सत्रह तत्वों का समूह कहो संघात कहो कहलाता है सूक्ष्म शरीर इनमें से जो तानपंचक और कर्मेंद्रिय पंचक है सत्रह में से दस इनका जो समूह होगा सत्रह का समूह तो कहलाएगा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर जिन सत्रहों से बना हुआ है उन्हीं में से पांच प्राण तथा पांच कर्मेंद्रिय इन दस का जो एक समूह करिए अलग सत्रह में से दस को अलग कर दीजिए उनका एक संघात बना दीजिए समूह बना दीजिए बनाना का मतलब समझना बुद्धि से विवेक से सत्रह में से दस को अलग करके उनका एक समूह है जो प्राणमय कोष इस नाम से कहा जाता है पांच कोषों में से द्वितीय कोष बाहर से अंदर जाते हैं तो प्राणमय कोष है और वो प्राणमय कोश का ये प्राणमय कोष शब्द हुआ और अर्थ क्या होगा तो अर्थ होगा ये दस का समूह पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिय का जो समूह है वो है प्राण में कोष पदार्थ तो जैसे आपके बुद्धि में पानी ये शब्द सुनते ही जो त्यास बुझाने वाला एक भूत विशेष है स्थूल भूत वो उपस्थित होता है जल शब्द पानी शब्द से ऐसे प्राणमय कोश हो। ये शब्द सुनते ही बुद्धि में प्राणमय कोश शब्द के अर्थ के रूप में उपस्थित होना चाहिए एक दशक दस के समूह को दशक कहेंगे दो पंचक मिलकर के एक दशक बन जाएगा ना पांच कर्म कर्मेंद्रिया पांच प्राण ये जो एक दशक है दस का समूह है ये प्राणमय कोष पदार्थ हैं, जहाँ कहें भी वेदांत में, में। प्राणमय शब्द आएगा तो प्राणमय शब्द के अर्थ के रूप में आख बंद करके क्या समझेंगे और आँख खुली होने पर क्या समझेंगे बंद होने पर भी खुली होने पर भी खुली आग बन करके कहने का अर्थ है बिना विचार किए प्राणमय शब्द का शक्यार्थ ये दशक है पांच प्राण पाँच कर्मेन्द्रिय ऐसा विचार करने की जरूरत ही नहीं है बिना विचारे आपके बुद्धि में प्राणमय कोष शब्द के शक्यार्थ के रूप में वाच्यार्थ के रूप में थ वाच्यार्थ मुख्यार्थ ये पर्यावाचक शब्द है ना? अभिधेय प्राण में कोश है अभिधान उसके अभिधेय के रूप में कौन उपस्थित होने चाहिए ये दशक पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय का पांच प्राण तथा पांच कर्म इंद्रिय का समूह ये यहाँ पर लिखा कि प्राणादी पंच वाय वायको व्यक्ति है वायव प्रथम अब वचन भानु भानु, भानु भानु भानु भानव गुरु गुरु गुर ऐसे प्राणादी पंच एक अलग है और वायव वायु वायु वायव तो प्राण आदि इसमें आदि शब्द से किसको लेंगे बाकी चार जो हैं अपान ज्ञान उदान समान और एक प्राण हुआ ए पांच तो प्राण आदि पांच जो वायु है ये भी वायु है आध्यात्मिक वायु कहलाता है प्राणादि पंचक है आध्यात्मिक वायु तो केवल वायु है क्या प्राण किससे बने हैं खाली वायु से क्या प्राण की उत्पत्ति बताते समय बताया था ना पहले जो सूक्ष्म शरीर अंतपाति सत्र तत्व हैं ये अपीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण से और रजोगुण से बने हैं सत्योगुण से बने हैं सात सत्रह में से सात सत्वगुण से बने हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के यानी सूक्ष्म भूतों के इसलिए उनको कहा जाता है सात्विक और दस बने हैं रजोगुण से अपचीकृत पंचमूतों के ही रजोगुण से बने हुए दस कौन हैं ये पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय को तो बने हैं अलग अलग पांच सूक्ष्म भूतों के रजोगुण से और पांचों सूक्ष्म भूतों का जो सम्मिलित रजोगुण है उससे बने हैं पांच प्राण तो उसमें तो केवल वायु मात्र नहीं है पृथ्वी भी है पृथ्वी के रजोगुण और वायु का रजोगुन तेज का भी जल का भी आकाश का भी है लेकिन इसमें गतिशीलता होने से सक्रिय होने से क्रिया शक्ति होने से इसे वायु प्रधान माना जाता है इसलिए कहा कि वायव पंच वायव तो ये जो प्राणादि पांच वायु है न तो कोई पूछ सकता है कि वाय। शुद्ध वायु तो नहीं है प्राण बाकी वायु के भी रजोग वायु का रजोगुण भी उसके कारण में आता है लेकिन बाकी चार भूतों का रजोगुण भी प्राण के कारण के रूप में विद्यमान है न लेकिन वो शक्ति प्रधान क्रिया शक्ति प्रधान होने से इसे वायु रूप माना गया आध्यात्मिक वायु और वाघादि इंद्रिय पंचकम वाघादि में भी वाक शब्द से लेना वजन रूप व्यापार करने वाली बाह्य इंद्रिय कर्म इंद्रिय पांच कर्म इंद्रियों में से वाग इंद्रिय आकाश के अपचकृत आकाश के रजोगुण से बनी है और बाकी चार जो कर्म इंद्रिया है हाथ पांव पायु उपस्थ ये बाकी जो चार भूत है अपचीकृत पंचभूत उनके अलग अलग सत्वगुण से रजोगुण से बनी हैं तो इस प्रकार ये इंद्रिय पंचक और वो प्राणादि पंचक इनका समूह कहलाता है प्राणमय कोश तो ये एक प्रकार से प्राणमय कोश भौतिक है कि नहीं सूक्ष्म शरीर भौतिक है ये सत्रह तत्व भौतिक है तो निश्चित है कि आपका ये प्राणमय कोश जो सत्रह में से ही एक दशक का नाम है वह भी क्या है भौतिक है भौतिक किसको कहते हैं भूतों के कार्य को कहा जाता है भौतिक भूतों का कार्य तो प्राण में कोश भी भौतिक है भूतों का कार्य है अन्नमे कोष भी भूतों का कार्य है चार कोष भौतिक है और पांचवा जो अन्नमय कोष आनंदमय अन्न कोष है ये आंशिक भौतिक है और आंशिक अभौतिक है दोनों है इसमें कैसे हैं वो आनंदमय कोष के समय बताया जाएगा तो प्राणमय कह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि प्राणादि पंच वायवह वागादि इंद्रिय पंच कंचेती मिल यानी मिलकर के यानी संघातापन्न समूह बनकर के इनका जो समूह है सम्मिलित स्वरूप है इसे कहा गया प्राणमय कोश अब मनोमय कोष के विषय में पूछा जा रहा है कि मनोमय कह कि मनोमय कोश का लक्षण क्या है किसे मनोमय कोष कहा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि मनजानेन्द्रिय पंचक मिलिता मनोमयः कोश तो छे के समूह का यानी सटक का नाम है मनोमय पोष कहते हैं छे के समूह को छ के समूह में पांच हैं बाह्य ज्ञान इंद्रिया और एक है अंतकरण मन इन छे का जो समूह होगा ये छ के छे सूक्ष्म शरीर अंतपाती सत्रह तत्वों में से ही है ना केवल ग्यारह को हटा देंगे और केवल छ को लेंगे ग्यारह कौन ये प्राणमय कोश में आने वाले एक दशक को प्राणादि पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक और बुद्धि इन ग्यारहों को छोड़ करके जितने बचेंगे सूक्ष्म शरी अंत पाति तत्व तो कितने बचेंगे उसमें से एक है मन और पांच प्राण पा, प्राण नहीं पांच ज्ञानेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया इनको कहा जाएगा मनोमय कोष इनके समूह को तो जैसे प्राणमय कोशह शब्द के वाचार्थ के रूप में आपको बिना विचारे ये समझना है कि प्राणादि पंचक तथा कर्मेन्द्रिय पंचक का समूह प्राणमय कोष पदार्थ है अभिधेय है ऐसे मनोमय कोष ये शब्द है और इसका वाचार्थ कहो या शक्यार्थ कहो कौन होगा वे ज्ञान इंद्रिय पंचक और मन ये छे इन छ का समूह मनोमय कोश हैं ये जहां कहीं भी वेदांत में मनोमय कोश है ये शब्द आएगा तो उसके अर्थ के रूप में इन्हीं छे को समझना है छे के समूह को इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई नहीं मनोमय कोष यही है चाहे तत्वबोधे तो प्राथमिक ग्रंथ है और खंडन खंडन खाद्य में कई मनोमय कोश शब्द आएगा तो वहां अर्थ वो इतना बड़ा ग्रंथ है तो उसमें कोई दूसरा अर्थ निकलेगा मनोमय कोश शब्द का यही अर्थ रहेगा वेदांत का कोई भी ग्रंथ पढ़ो उसमें प्राणमय कोष मनोमय कोश इत्यादि शब्द का प्रयोग होने पर जो यहां अर्थ बताया जा रहा है वही अर्थ इन प्राणमय कोषादि शब्दों का रहेगा जिसे यहां एक बार मन में प्राणमय कोषादि शब्दों का अर्थ निश्चित कर लिया तो उसे कल तक भूल जाना दूसरा दूसरे शब्दों का अर्थ रखना पड़ेगा ना मन में इसको हमेशा के लिए याद रखना कई जन्मों तक जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता भवनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रपथ्य अनेकों जन्मों तक ज्ञान की साधना करते करते अहम ब्रह्मास्म साक्षात्कार होता है ये साक्षात्कार होने तक इसी जन्म में हो जाए तो अच्छा है मान लो इस जन्म में नहीं होता है तो जितने जन्मों में जाकर के साक्षात्कार होगा वो साक्षात्कार में प्रमाण कौन बनेगा वेदांत शब्द प्रमाण से ही ब्रह्मात्मा एक तो साक्षात्कार होता है ना ब्रह्म वेदिक गोचर है और वेदांत पढ़ेंगे तो ये सब तत्व विवेक करना ही पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में इस जन्म में भी जन्मांतर में भी पांचों कोषों का पहले अर्थ समझ रहे इनसे बिल्कुल उतना सुस्पष्ट विवेक हो जाए कि ये गुलाब का पुष्प है इसको हम देख रहे हैं लेकिन गुलाब का पुष्प मैं हूं ऐसा कभी अभिमान होता है क्या इतना सुस्पष्ट पांचों कोषों से अलग पांचों कोषों का साक्षी मैं हूं ये दृढ़ निश्चय हो जाए मैं सच्चिदानंद हूं तो माना जाएगा ब्रह्म ज्ञान होगा वो मुक्ति का साधन है जितना इस समय देह को हम अहम मनुष्य मैं ब्रह्मचारी हूं मैं सन्यासी हू मैं साधक हूं इत्यादि रूप मैं समझते हैं उतना सुस्पष्ट केवल सच्चिदानंद रूप ही मैं हूच चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम यही मय के रूप में अर्थ समझना है अहम अर्थ जैसे प्राण में कोष का अर्थ समझोगे ये पांच का दस का समूह मनोमय कोष शब्द का अर्थ समझोगे छह का समूह ऐसे अहम यानी आत्मा और उस अहम अर्थ को यानी आत्मा रूप शब्द के अर्थ के रूप में निश्चित करना है कि सच्चिदानंद ही मेरा स्वरूप है वही मुख्य आत्मा है बाकी तो मिथ्या आत्मा गौण आत्मा है लेकिन मुख्य आत्मा है सच्चिदानंद और वो आत्मा यानी मैं तो मैं सच्चिदानंद हूं ये ब्रह्म ज्ञान है इससे मुक्ति मिलती है फिर ये ज्ञान जिसको हुआ उसका कभी भी किसी भी कोष में सत्य अहम अध्यास नहीं होगा मम अध्यास नहीं होगा अध्यास बाधित होता है उसका तो इसलिए इन मनोमय कोष प्राणमय कोष इत्यादि शब्दों का अर्थ जन्म जन्म तक याद रखना है नहीं तो फिर अगले जन्म में भी तत्वबोध ही पढ़ना पड़ेगा हर बार वही उसी क्लास में ये नहीं हो तत्व तो बोध से आगे वाले ग्रंथ पढ़ने को मिले ये तो फिर ये पहले वाला कोर्स पूरा व्यवस्थित रखना पड़ेगा ना, तो ये हुआ सटक मनस्न्द्रिय पंचकंच मिलित्वा मनोमय कोष ये मनोमय कोष पदार्थ है ये मनोमय कोष का लक्षण घटता है कि इसमें सूक्ष्म शरीर अंत पाती सत्रह तत्वों में से छह तत्वों के समूह में इसलिए वो छह तत्वों का समूह मनोमय कोश कहेगा ये भी भौतिक है मन अपृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण से बना है और श्रोत्रादि अपचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से बने हैं तो जो भूतों से बना उसे कहा जाता है भौतिक वे छे के छे भूतों से बने हैं इसलिए भौतिक है अविज्ञानमय कोष के विषय में कहते हैं कि विज्ञानमय कह तो विज्ञान में कोष पदार्थ कौन है तो विज्ञानमय कोष पदार्थ को बताते हुए कहा जा रहा है बुद्धिर बुद्धिर्नेन्द्रिय पंचकंच मिलता विज्ञानमय कोष तो विज्ञानमय कोष भी छ तत्वों का समूह है एक सट का है एक सटक का नाम है विज्ञानमय कोष और सटक का ही नाम है एक आपका मनोमय कोष पंचक तो वही है मनोमय कोष में जो पंचक है ज्ञान इंद्रिय पंचक वही विज्ञानमय कोष में भी है और खाली बदलता है मन मनोमय कोष में है छठवा पदार्थ और यहां पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ बुद्धि तो बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रिय पंचक इन छे का नाम है विज्ञानमय कोश ये पंच ज्ञानेन्द्रिय दो स्थान पर पार्ट टाइम कार्य करते हैं मनोमय कोष में भी चार घंटे के लिए काम करेंगे चार घंटा विज्ञानमय कोष के साथ भी करेंगे तो पूरी पूरा एक दिन उनका हो जाता है एक व्यक्ति पूरी तनख्वाह दे नहीं पाता तो किसी को चार घंटे का ही काम लेना है तो अपना चार घंटे के लिए गया पार्ट टाइम सेवक है मन के पार्ट टाइम सेवक है ज्ञानेन्द्रिय पंचक बुद्धि के तो जब बुद्धि के पास जाएंगे बुद्धि के साथ मिलकर के काम करेंगे तो विज्ञानमय कोष ना, इस नाम वाले हो जाएंगे और मन के साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो विज्ञान मनोमय कोष इस शब्द का भी अर्थ बनेंगे इसलिए ज्ञान मनोमय कोश और विज्ञानमय कोष में साधारण है इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय पंचक ये साधारण यानी दोनों में भी समान रूप से है तो विज्ञान में कोष हुआ ये भी भौतिक है इंद्रिय तो अलग अलग भूतों के तत्वगुण से है ही है और बुद्धि सम्मिलित सत्व गुण से है इसलिए भौतिक है इस प्रकार कितने कोश हुए चार कोश चारों के चारों भौतिक है अब आनंदमय कोष बचा है उस आनंदमय कोष के लक्षण के विषय में पूछा जा रहा है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल परसों तीस तारीख को भगवान कृष्ण का प्राकृतिक उत्सव है ना? तीस तारीख को जन्माष्टमी है आज अट्ठाईस है ना तो थोड़ा उत्सव जैसा दिखे तो अंदर अंदर सजाते हैं कुछ आज कुछ कल मिलकर के सब लोगों को मिलकर के सजाना है तो नीचे का साढ़े नौ बजे तक पार्ट चलता है उसके बाद यहाँ आ जाना एक डेढ़ घंटा भोजन तक भोजन की घंटी लगने तक यहाँ कर लेना फिर कर, शाम को कुछ कर लेना ऐसे कर लेना दो दिन में थोड़ा भगवान के प्राकृतिक उत्सव को मनाने से हमारे अंतकरण में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे और उसी के लिए स्वाध्याय वगैरह कर रहा है। ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम ओम शांति शांति ओ शा शाति शाति शंकर शंकराचार्येशवरायन सूत्रभाष्य वे भगवुन गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शाति शांति, शांति, शांति।